बालकांड सर्ग छत शुभे दिने लग्ने सुहूर्ते रघुतम आनायास धर्मोम सभ्रातृक तदा रत्न स्तंभ सुस्तरे सुविताने सुणे मंडपे सर्वशोभा मुक्ता पुष्प फिर शुभ दिन में शुभ मुहूर्त और लग्न के समय धर्म की जनक जी ने भाइयों सहित राम को बुलाया और एक सर्वशोभ सम्पन्न सर्वशोभासम्पन्न विस्तीर्ण मंडप में जिसमें रत्नजटित स्तंभ सुंदर वितान मनोहर तोरण तथा मोतियों के पुष्प और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण भूषण भूषित वेद पाठी ब्राह्मणों से खचाखच भरा हुआ था और सुंदर वस्त्र धारण किए निष्क सुहागिन नारियों के से समाकुल था वेद विभिष संवाद ब्राह्मण स्वर्ण भूषित सुबास ने भी परि कंठी निष्कृते भेरी दुंदोषे गीत नित्य समाकुले दिव्य रिते स्वर्ण पीठे श्री नवेशमचंद्र जी को एक दिव्य रत्न जटी सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया उस समय भेरी और भी आदि बाजों तथा तो नृत्य और गान आदि का बड़ा तुमकोलाहल होता वशिष्ठ कौशिक सतानंदरो क्रम पूजय राम सेोभयपाशो स्थापय सी ज्वालि यथावधि से नाना रत्न विभूषिताम पुरोहित सतानंद ने श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का क्रमशः पूजन कर उनको रामचंद्र जी के दोनों ओर बैठा दिया फिर वहाँ विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गई तथा नाना रत्न सीता को साँस लेकर महारानी सहित महाराज जनक की कमलनयन राम जी के पास आए और विधिपूर्वक उनके चरण होकर अपने सिर पर चरणोदा या धुता मृधसर्वेण ब्रह्मणा मुन भी सदा ततः सीता धृत्वा रामाय प्रदत प्रत्या पाणीग्रह विधान सीता कमलपत्राक्षी स्वर्ण मुक्ताभूषिता दीयते मे प्रीतो भव इति प्रीतेन मनसा सीतापय मुद्जनको लक्ष्मी क्षेराव विष्णव ऊर्मा चौरशी कन्या कन्याम लक्ष्मणाय मुदा जिसे शिव ब्रह्मा और अनान्य मुनिजन भी सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं फिर सीता जी का हाथ पकड़कर उसे जल और चावल सहित पानी ग्रहण की विधि से प्रीतिपूर्वक श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में दे दिया और कहा रघुश्रेष्ठ मैं स्वर्ण और मुक्ता आदि से विभूषित अपनी पुत्री कमल लोचना सीता आपको सौंपता हूँ आप प्रसन्न होइए इस प्रकार सीता जी को प्रसन्न चित्त से श्री रामचंद्र जी के करकमलों में सौंपकर जी ऐसे आनंदमग्न हो गए जैसे विष्णु भगवान के करकमलों में लक्ष्मी को सौंपकर हुआ था फिर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी औरसी कन्या उर्मिला लक्ष्मण जी को विवाह दी तथे वह स्तकृतिम च मांडवीं भातृकन्या भरताय दधावे का शत्रुघ्ना परा ददा अपने भाई की पुत्रियां मांडवी और सत्कृति क्रमशः भरत और शत्रुघ्न को दी चत्वारोदार संपन्ना भ्रातर शुभलक्षण बिरेजो प्रभया सर्वे लोकपाला इवा परे इस प्रकार सुलक्ष्मण संपन्न चारों भाई पत्नियों के सहित साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अपने प्रकाश से सुशोभित हुए